कम कांतो धातु चलेगा उकार जन ना शिक संगत अस्य लुप हो जाएगा कांति का इच्छा इस धातु से काम बनता है कामना कमेर निग कमी के पंचे में तो कमेर इ स्त्रीपो धातु निर्देशे एक करके कमी ही बन गया कमी कम धातु से नि प्रत्य होता है स्वार्थे कम धातु का जो अर्थ स्वस्य से अर्थ स्वार्थ उसी अर्थ में अन्य अर्थ नहीं है नींक के अकार संज्ञा कि सूत्र से हलंत्यम अनाकार की संज्ञा चुट्टू प्रत्यय धातु से प्रत्यय अधिकार में तो रहेगा क्या बचेगा ई कम अगर नीत होने से अतौबा वृद्धि बन जाएगा कामी धातु क्या होगा धातु संज्ञा की सूत्र से होगी कामी की सनातनता धातु सनादि में एंडिंग आता है किसको सनादि श्लोक याद है एक दो तीन चार इधर नहीं अच्छा तंग गीत से तंग होगा आत्मापद होगा अनुदात गीत आत्मापदम इससे आत्मनपद आएगा कामी अगर आत्मा पद से आएगा प्रथम पुरुष को वजन में क्या प्रत्यय आएगा तो कर्तरिषाप सूत्र से साप हो जाएगा हुँ? कामी अगर साप का रहेगा ओ कामी ओ तो कामी के इकार को गुण करने के लिए कोई सूत्र है सार्वधातु का अर्धातु का ओहोह क्या प्रत्यनिमित तो है पर कौन से होगा सार्वधातु के अर्ध धातु के सब का असार्वधातुक है किस सूत्र से हाँ सार्वधातुन से गुण हो जाएगा ई को गुण हो जाएगा ए काम य तकार तो, तो को ये करने के लिए क्या सूत्र है टीत आत्मने पद नाम टे काम यते बन जाएगा आताम प्रत्यान पर विशेष सूत्र क्या लगेगा आत गीता लग जाएगा आ तो क्या करेगा ये करता है हाँ आकार को ये होगा गीता मतलब गीत लकार गीत लकार में गीत लकार नहीं ये तो लट लकार, लकार चल रहा है गीता में लगेगा गीत लकार नहीं प्रत्य स्वयं गीत हो तो आतंक गीत ही कैसे सार्वधात्वित गीत वत होता है गीत के आकार ये हो जाएगा यकर का लोप लोभ तरह से होगा हाँ ये होने पर गुण हो जाएगा क्या बनेगा काम काम ये थे काम यते काम ये ते कामयते काम क्या मनेगा फिर बोलो काम यते से वही मही में क्या विशेष उत्तर लगेगा अतो दीर्घ पिता टीता तो ने पदा नाम टेरे ना कितने स्थान में लगा कितने स्थान लगा सब जाए क्या और आतो ग तो कितने स्थान में लगा दो स्थान कहाँ का रूप बोलो काम ये थे काम ये थे प्रथम पुरुष बहुत नहीं क्या सूत्र लगेगा विशेष और जुअत अतगुणी उत्तम पुरुष हो क्या सूत्र अधिक लगेगा लगेगा अत देखने लगता है उत्तम तो तो प्रसाद हो जाने में काम ये, काम ये में ई है काम ये अगर ई को ये हो जाएगा अत उन्हें पर रूप जाएगा अब लीट लकार में धातु कौन से ये कामी धातु अनेकाच है आम करने के लिए सूत्र वार्थिक है क्या काश अने काच आम वक्तव्य अने काच उनसे आम हो जाएगा कामी अग्र आम आम प्रत्यय सार्वधातुक आर्ध धातुक है आर्धातुक है अर्ध धातु पर रहते कामी को गुण प्राप्त है गुण प्राप्त है न नहीं क्या प्राप्त है या नहीं किस सूत्र से सार्वधा आर्धातु से गुण प्राप्त है गुणों को बाध करने के लिए क्या सूत्र है Hmm? गुणों को बात करने के लिए क्या सूत्र प्राप्त है ने रनिटी क्या सूत्र कामी में नी है नी है ने है नहीं पर में आर्ध धातु के है अनिट आदि अर्धातु के है आम प्रत्योगी होगा आगम होगा क्या अनिट आदि अर्धातु पर नी को लो पता ने रनिटी नी के लो प्राप्त है तो बाधित नीडो प्राप्त होने पर ये सत लगे अयामताल आय आम अंत आलु आय आय इतनुष्णु संधि हो गया अंत आलू में तो लगा? अकसंद। अकसंद। क्या सोतेगा आलू क्या है तो आय क्या सोतेगा इकोण जी आय क्या इतन क्या लगा एक कौन जी आधुण इतन क्या इष्णु क्या लगेगा सप्तमी बहुचन नेर अयादेश निको अयादेश होगा निर अंटी बात कर निको अय अय हलंत है कर से कामी को अय करो कामय अगर आम क्या मानेगा कामयाम कामयाम से आगे सूत्र क्या लगेगा आम हो, आम पर को लुक हो गया लिट लिट को लुक हो गया क्या था तु अभी कामयाम कामय काम ही था आम हुआ कामयाम होने के बाद क्रियाचानुप्रज लिटी सूत्र क्रि भू अस लिट पर का अनुप्रयोग होगा क्री अगर लिट आएगा क्री लिट होने पर लिट के स्थान पर फिर आत्मनुपद आएगा परिस आत्मनुपद क्यों आएगा क्या सूत्र है आम प्रत्ययवत क्रिया अनुप्र आम प्रत्यवत आम प्रत्यय जैसे आत्मनुपद होता है ऐसा आम प्रत्यय आत्मनुपद है क्या आम प्रत्य का क्या अर्थ है? आम प्रत्यय आत्मान प्रत्यम आम प्रत्येवत इसके इतने का क्या अर्थ है जिस जिससे हुआ जिस सूत्र से हुआ हम्म आम प्रत्यय में क्या समास क्या विग्रह प्रत्यय आम, आम, आम, आम प्रत्य प्रत्यय आम प्रत्ययो यस्मात आम प्रत्यय जिस प्रकृति से आम प्रत्यय की जो प्रकृति उसके समान आत्मने आत्मनिपद आम प्रत्यय किससे हुआ था कामी से इसलिए पद हो जाएगा कामयान कामयांचक्रीय बनेगा क्या बनेगा हाँ बोलो जोर से सब कामया चक्रे चक्रे चक्रे चक्रे भूआने पर क्या बनेगा कामयाम बभूव औ अषधातु आ गया तो का सूत्र पहला आया था आयाधय आर्ध धातु के वाह अर्ध धातु के विवेक्षा पर विकल्प से तो में नींद आता है हाँ सनाध्यंत में आयादय आता है नींद आयादय में आ आया गया विकल्प से होगा जब नींद नहीं होगा तो क्या धातु रहेगा कम धातु कम धातु का लीट लगा रहे में कम कम ए अभ्यास में क्या कह रहे होगा पहले कोस चू पूराभ्यास हलादिसेसा कोस चू छ कम ए अतो बुधा बुद्धि हो जाएगी अत बुधा प्रति बुद्धि होती है एं? क्या है निग प्रत्यवन से निगन से अतो बुधा लगता है प्रत्यय प्रत्य है नहीं नॉल है ना नॉल है नहीं नहीं हाँ आत्पति में नॉल नहीं होता है। क्या सूत्र नल करने के लिए इसलिए है बनेगा क्या बनेगा आगे आता में आगे चकमाते में क्या बनेगा चक्का में ध्वे यहाँ आ, मकार इंड में आता है ना नहीं है ईट करने पर इन तो हो जाएगा ना नहीं धम के पहले चक्कमी है ना धम के पहले चक्कमी है तो धम के धक्ार उठा हो जाएगा इना सीधम लूंगली टा में दूंगा तो बताओ आप बताओ धम हो गया ना ऐ तो आता ना ईट प्रत्यय हाँ ये ईट प्रत्यय किसको आगम हुआ धम को अंग संज्ञा किसकी है चकम मकारांत जो है इणंत नहीं है जो इणंत है चकमी उसकी अंग संज्ञा नहीं है जो अंग है वो इणंत नहीं जो इणंत है वह अंग नहीं इसलिए यहाँ धाम को ढक धक ढ नहीं होगा चकमी द्वे फिर उत्तम पुरुष में क्या बनेगा चकमे बहे उसके बाद लूट लकार में निंग होगा विकल्प से निंग पक्ष में कामी क्या बनेगा कामिता बोलो काम इता, काम इता <coughs> कामिता के आगे क्या रूप है कामिता से पुस्तक देकर रूप लूट लगा रूप बोल देने के लिए काम इता आगे पुस्तकें लिखा कामिता से उसके बाद कमिता भी पढ़ लो बोलो कामता नहीं मेरे खराब बोलो सब बोलो डरना क्यों बोलो कामता जब नीक नहीं हुआ कमिता बनेगा बोलो तो कौमिता रौ, कौमिता रौ, कौमिता से ध्व पर रहते ताश के सकार का श्रवण होता ना नहीं इंद्र बताओ कहा जाएगा दीच उत्तमपुर से क्वेश्चन तो है वहाँ कहाँ जाएगा हे तो हाँ, हाँ हाँ हाँ लगेगा क्या, हाँ हाँ क्या करता है हाल में हेती क्या करता है कारप लोप होगा हाँ ये कार पड़ता है सकार हो गया कमीता है लीट लकार में क्या रूप बनेगा कामई श्याते क्या बनेगा आगे बोलो कामई श्याते इसमें की आतंकिता लगा क्या लगा लीटर गार में लगा था नहीं लीटर में लगा था लूट में लगा था नहीं लूटे नहीं लगा था लीटर में लगा और पहले कहाँ लगा था लॉट में हाँ जब नींद नहीं करेंगे तो क्या रू बनेगा काम ही नहीं कमिश्चाते बोलो आगे कौन सा लगाएगा लोट नीज होगा लोट लगाने में नहीं, नहीं।, नहीं। क्यों विकल्प से होगा नित्य होगा आधा तो वो तो विकल्प होगा हो जाएगा काम ही क्या रू बनेगा काम यहां काम या, ताम। क्या ताम। बोलो काम, या ताम। बोलो, काम ये ताम काम ये दो मात्रा है एक मात्रा एक या के ऊपर य के ऊपर काम, काम, या, वही, काम या, ये कामया वही कामया तो ऐ लगेगा उत्तम पुरुष में लगता है मध्यम पुरुष में हम हाँ। होता है कहाँ आठ उत्तम से हम्म निग नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? लंग लक निग नहीं होगा होगा होगा निग पर क्या रू बनेगा अका मय अत क्या बनेगा अकाम यता। अकाम यता। अकाम यता। अकाम यता। अका मई तम अका आत्मा ने प्रधान सामने लगा आत तो लगा जाँ जाँ लगा रू बोलो कहा लगा कहाँ लगा? लगा बोलो अकामया वही अकामया मैया वही फिर बोलो अकामया तो थीलिंग में इनिंग होगा कामी तो सप गुण क्या रू बना काम नहीं नहीं हुआ इतने केवल हुआ सप हुआ गुण हुआ तो क्या बन गया है काम यही बन गया सप करके गुण कर दिया तो क्या बना काम ये ये हो गया देखो कामी धत से सब करो कामी को गुण करो तो क्या मानेगा का? काम अदेश करो तो क्या मानेगा का? काम ये हो गया आ, काम ये हो गया, आ, हो गया? आ, काम य क्या मना हाँ रूप देख करके सीधा पहले बोल दो सरले काम ये है बाबी ये कैसे होगा बोलो ये कहा से आएगा हमारे नहीं ना हैं उदर देख लिंगा स्यूट लिंग स्यूट स्यूट का सकार गीत संज्ञा है ई संज्ञा है कि सूत्र से ईद संज्ञा करेगा सकार की स्यूट के सकार गीत संज्ञा है क्या हैं ये संज्ञा नहीं है सकार का लोप होता ये संज्ञा नहीं किसो तो सुलप होगा लिंग सलपो नंत्यश्य सही करेगा रहेगा यकार का लोप हो जाएगा लोपे बेरा बोली अभी गुण हो जाएगा काम ये तो क्या मानेगा आगे? आगे? आगे, आगे, आगे काम ये या ताम दो है काम ये या थाम दूसरा य कहाँ सा सूट क्या कह रहा पहले कार कहा से आया, आया आ, काम ये फिर बेरोस उत्तम पुरुषे कुछ क्या रूपना है? काम ये ये यो ये अंत में और कहाँ से आया क्या सूत्र इटा इटा इट क्या सूत्र इटोत काम ये या। आगे क्या रूप कामये ये अत लगा? हाँ लगा? लिंगा लगा लगा लिंग लगा? सब स्थान पर लिंग स्वरूप नियोब फिर ये कामये त कामये या तम में कम धातु है विकल्प का इंग पक्ष में कामी कामी होने के बाद सप होगा करते सब नहीं।, नहीं क्यों नहीं होता है सार्वधातु का नहीं।, नहीं क्या है तिंग पर में है नहीं तिंग से सिर्वधातु कम है या नहीं क्यों नहीं लिंगाशिशी क्या करेगा आधात्व करता है हम किसको किसको अर्धात्व संज्ञा होगी हम्म लिंगाशुशी किसको अर्धात्व संज्ञा करेगा बोलो तिंग लिंग के स्थान बुझे तिंग होता है उसकी सार्धातु संज्ञा प्राप्त थी किस सूत्र से हाँ किंतु यहाँ ये सूत्र से अर्धातु को शप नहीं होगा तो कामी त तो, तो होगा लिंग होगा और तकार को सूट आगम होता है किस सूत्र से सूट ईट होगा किसको ईट होगा सकार का स्यूट के सकार का लोप किस सूत्र से होगा लिंग सालोपन अंत नहीं लगेगा वो सार्धातु के मिला तैयार नहीं होगा सकालोप नहीं होगा तो सकार को होगा अर्ध धातु का सीट बढ़ा दे सीट अर्ध धातु के है तो धातु के है। उसका गर्धातु अंत से ईट होगा कामय सी य का लोप हो जाएगा किसो ते काम शिष्ट सी, सी में काम सी में सकार को आदेश प्रत्यु ऐसे सत्य हो जाएगा कामई शिष्ट और सूट के सकार को सत्य के सूत्र से आदेश प्रत्यु और तकार को हो जाएगा कामई शिष्ट क्या मानेगा आता में क्या मानेगा कामय शि याम स्थान सकार कि सूत्र से आया मालूम होता है अभी थोड़ा सबको बोलने दो पहला क्या रूप बना काम ही शिष्ट दो सकार दो सकार धातु में तो स नहीं दो सकां से आया पहला सकांश से आया सूट किस सूत्र से हुआ लिंगा सूट दूसरा सकार के सूत्र से आएगा हाँ क्या रूप बना काम ही दूसरा रूप क्या मैंने कहा शिय, शियास्ताम। है? गया जिसको पूछेंगे सियास्ता कहा से आया हाँ शिया में सकर कहां से आया ये लाइन बारे बोलो सियास्ता में सकर कहां से आया हैं कौन बोलता है ब्रजो से बोलो हाँ सुटती तो काम आगे क्या बनेगा कामय सी रन यह नहीं यह है ना नहीं है यह है, है? कहाँ गया लो क्या लोभ लो पालन हाँ लोपो ब्योर बली काम सी आगे क्या रूप बनेगा काम शिष्टा विसर्गे किस को विसर्ग कहाँ से आया क्या थास के पते था हो गया श्या स्थान आगे कामे आगे हाँ ये सूत्र बोले गया धमा आने पर विवाह सेठ ततः परेशानीटा धसा ये सिद्धम लुंगलिट में कितने हैं कितने स्थानीय है आ, तीन आचार्य कितने तीन सिद्ध ध्वम एक लूंग और लिट के धकार गुड हो जाएगा किंतु ईण से पर होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए ईट इण हाँ पर ईट उसके पर सिद्धम अभी कौन सा लकार चल रहा है हाँ कामी सीट हो गया अतव तो को और आगे प्रत्यय क्या है ध्व धम को सुटागम होता ना नहीं सुटते थे सूत्र से Hmm? क्यों नहीं था है? होता है तुसुट होता है काम ईशी य का लोप हो जाए काम ईशी अग्रे ध्व प्रत्यय क्या है ध्व प्रत्यय ध्वम का आगम हो गया सीट अभी प्रत्यय क्या हो गया सी ध्वम प्रत्यय हो गया प्रत्यय क्या हुआ सी ध्वम प्रत्यय छोड़ दो और अंग की संज्ञा किसकी है कामय काम यदंत काम है अदंत है है क्या है हरंत तो क्या अंग संज्ञा किसकी है ग्रारे ग्रारे ग्रारे काम कामय हरंत कामय अकारांत बीज में ईट है ईट आगम में किसको हुआ सिद्धम का ना ध्वम को सिद्धम को तो, तो प्रत्यय क्या है सिम है शीध शीध इसी रूप देखकर बोलते हो प्रत्यय क्या है इसी ध्वम अंग संज्ञा किस कौन किसके है काम य काम अंत में क्या बनेगा है यह कार इन में आएगा इन प्रत्यार में कौन बनाता बोलो और यह आ गया इना तंग है इनतांग से पर ईट है ईट है ईट से पर सिद्धम है देखो इन्ह पर जो इट तथा परेशान सिद्धम लुंग लकार में में भी लगेगा वहाँ धस्य बाढ़ ध को ढ हो जाए विकल्प से ढ पक्ष में बनेगा काम सी ढ्वम ढ होगा तो काम सी ध्वम दो बनेगा आगे वही ईट में क्या रूप बनेगा उत्तम पुष्य कोजन क्या रूप बनेगा काम सी य बनेगा काम सी ये कहा से आया ये कहा से उट क्या है यो? यो तब कहा गया इटोता एटो कामय वही आगे।, आगे।, आगे।, आगे बोलो सोर से काम शिष्ट अतः आप इधर दीवार के पास फिर उधर दीवार के पास क्यों आपके स्थान छोड़ करके आता है ना रूपो बोलो तो अभी जो चल रहा है असल नहीं बोलो आगे हाँ सब बोलो फिर कामी में ई कहां से आया क्या सो कमर निंग नित्य होता है विकल्प से होगा अभी विकल्प होगा अर धातु को पहले तो विकल्प होगा जिस पक्ष में नीं नहीं निंग नहीं होगा उस पक्ष में धातु क्या रहेगा कम धातु कम धातु आशेलिंग में तत्यएगा तो लिंग सूट होगा शुट होगा श्यूट के सकार का लोप करने के लिए क्या सूत्र है सूत्र नहीं लोप नहीं होगा ईटा कम होगा शिवट को हाँ ईट हो गया अभी प्रत्यय क्या हो गया ई शिष्ट या का लोप हो जाएगा किस सूत्र से लोप बोली ई क्या के सकार को सत्य होगा किस सूत्र से से प्रत्यय। सूट के सकार को सत्य होगा आदेश प्रत्येक स्तुत हो जाए ई शिष्ट और धातु क्या है काम क्या रो बनेगा कमी शिष्ट क्या बनेगा हाँ बोलो कमी शिष्ट ध्वम आने पर प्रत्यय क्या है बताओ ईसी ई सी ध्वम ई सी ध्व ई सी ध्वम में ई क्या सकार को सत्य होगा ना नहीं आदेश से पत्र ईसी सी ध्वम ध्व के धकार को ढ होगा या नहीं होगा मालूम होता है सिम है सिम है और उसके पहले ईंट है या नहीं ईटे तो विभा लग जाएगा विवाह क्यों नहीं लगेगा इनंत अंग नहीं कम थे मकारा इन में नहीं आता है और ई को मिला करके इनंत मानेंगे तो अंग नहीं है इसलिए विभा नहीं लगेगा तो इन्ह सिद्धम लुंग लिटांग धोंगात सूत्र लग जाएगा नित्या ढ हो जाएगा नहीं. क्योंकि इनंत नहीं है इन तंग नहीं है अंग संख्या किसकी कम आगे प्रत्यय क्या है दम तो ढ होगा किस सूत्र से नहीं, नहीं। तो क्या रूप बनेगा कम ई रूप क्या बनेगा कमी सी धम सूर से बोलो कमी शिष्ट अभी श्रोक जिस आधे लिख कर देखाओ कितने व्यक्ति के आता है सनाद्यंत पुस्तक बंद कर जल्दी लिखो नहीं पुस्तक तो पहले बंद करो कितने का ठीक है हाथ उठाओ पूरा ठीक है